जितात्म प्रशात पर सहिता शीतोष्ण सुख दुख तथा मनापन सुख दुख मे प्रीति मे सफलता असफलता में जीवन के समस्त द्वंद्व में जिसकी आंतरिक स्थिति डवाडोल नहीं होती कितने ही तूफान बहते हों, जिसकी अंतस चेतना की ज्योति कपती नहीं जो निर्विकार भाव से भीतर शांत ही बना रहता है अनुद्विघन अनुत्तेजित ऐसी चेतना के मंदिर में परम सत्ता सदा ही विराजमान है ऐसा कृष्ण ने अर्जुन से कहा तीन बातें ख्याल में ले लेनी जरूरी है एक द्वंद्व में जो थिर है विपरीत अवस्थाओं में जो समान है सफलता हो कि असफलता मान हो कि अपमान जैसे उसके भीतर कोई अंतर ही नहीं पड़ता है जैसे भीतर कोई स्पर्श ही नहीं होता है घटनाएं बाहर घट जाती हैं और व्यक्ति भीतर अछूता छूट जाता है पहले तो इस बात को ठीक से ख्याल में ले लेना जरूरी है कि इसका क्या अर्थ क्या अभिप्राय क्या प्रक्रिया इस तक पहुंचने की क्या मार्ग पहले तो ये ठीक से समझ लें कि हम उद्दिग्न कैसे हो जाते जब दुख आता है तब भी और जब सुख आता है तब भी तब भीतर चेतना की ज्योति को कपने का अवसर क्यों बन जाता है क्या है कारण क्या दुख ही कारण है यदि दुख ही कारण है तब तो कृष्ण जो कहते हैं वो कभी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कृष्ण पर भी दुख आएंगे जब भीतर की चेतना समतुलता खो देती है सुख में उत्तेजित हो जाती है क्या सुख ही कारण है यदि सुख ही कारण है तब तो फिर इस पृथ्वी पर कोई भी कभी उस स्थिति को नहीं पा सकेगा जिसकी कृष्ण बात करते हैं स्वयं कृष्ण भी नहीं पा सकेंगे हम सब ऐसा ही सोचते हैं कि उद्विग्न हो गए दुख के कारण उत्तेजित हो गए सुख के कारण नहीं सुख और दुख कारण नहीं है जब तक आप सुख और दुख को कारण समझेंगे तब तक उत्तेजित होते ही रहेंगे आपने कारण ही गलत समझा है आपका निदान ही है सुख से उत्तेजित नहीं होता कोई सुख के साथ अपने को एक समझ लेता है इससे उत्तेजित होता है दुख से कोई उत्तेजित नहीं होता दुख में अपने को खो देता है इसलिए उत्तेजित होता है दुख और सुख के बाहर खड़े रहने में हम समर्थ नहीं हैं, भीतर प्रवेश कर जाते हैं एक आइडेंटिटी हो जाती है एक तादात्म हो जाता जब आप पर दुख आता है तो ऐसा नहीं लगता कि मुझ पर दुख आया ऐसा लगता है मैं दुख हो गया जब सुख आपको घेर लेता है तो ऐसा नहीं लगता कि सुख आपके चारों और आपको घेर कर खड़ा है ऐसा लगता है कि आप ही सुख हो गए सुख की एक लहर मात्र ये तादात्म ये सुख और दुख के साथ बंध जाने की वृत्ति ही उत्तेजना का कारण है और ये वृत्ति तोड़ी जा सकती है सुख दुख आते रहेंगे सुख दुख बंद नहीं होते बुद्ध के पैरों में भी कांटे चुप जाते हैं बुद्ध भी बीमार पड़ते हैं बुद्ध को भी मृत्यु आती है लेकिन हम से कुछ भिन्न ढंग से आती मृत्यु तो ढंग नहीं बदलेगी मृत्यु तो अपने ही ढंग से आएगी लेकिन बुद्ध अपने को इतना बदल लेते हैं कि मृत्यु के आने का ढंग पूरा का पूरा बदल जाता है बुद्ध मरने के करीब है जीवन का दिया बुझने के करीब है शरीर छूटने को है और एक भिक्षु बुद्ध से पूछता है बहुत पीड़ा हो रही है भिक्षु कहता है बहुत मन दुखी हो रहा है थोड़े ही क्षणों बाद आप नहीं होंगे बुद्ध कहते हैं जो नहीं था वही नहीं हो जाएगा जो था वो रहेगा मृत्यु आ रही है बुद्ध कहते हैं जो नहीं था वही नहीं हो जाएगा इसलिए तुम व्यर्थ दुखी मत हो जाओ क्योंकि मृत्यु उसे ही मिटा सकती है जो नहीं था जिसे हमने सोचा भर था कि है स्वप्न था जो हमारी धारणा मात्र थी अस्तित्व नहीं था जिसका विचार मात्र था वस्तु जगत में जिसकी कोई कोई संभावना भी न थी वही मिट जाएगा जो नहीं था वही मिट जाएगा वो था ही नहीं और जो था उसके मिटने का कोई उपाय नहीं जो है वो रहेगा मृत्यु तो आ रही है लेकिन बुद्ध मृत्यु को और तरह से देखते हैं मैं मरूंगा ऐसा बुद्ध नहीं देखते बुद्ध देखते हैं जो मर सकता है जो मरा ही हुआ है वो मरेगा स्वयं को दूर खड़ा कर पाते हैं तथस्ट हो पाते हैं मृत्यु की नदी बह जाएगी बुद्ध तट पर खड़े रह जाएंगे अच्छू बाहर पीड़ा भी आती है दुख भी आता है सब आता रहेगा रात भी आएगी सुबह भी होगा इस पृथ्वी पर आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो रात उजाली नहीं हो जाएगी आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो दुख सुख नहीं बन जाएगा आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो कांटा गड़ेगा तो फूल जैसा मालूम नहीं पड़ेगा कांटे जैसा ही मालूम पड़ेगा फिर अंतर कहां होगा भीतर की चेतना कब डमाडोल होती पैर में कांटा चुपता है तब नहीं जब भीतर की चेतना ऐसी मानती है कि मुझे कांटा चुप गया तब अगर भीतर की चेतना कांटे के पार रह जाए तो अनुद्विग्न रह जाती है तो फिर चेतना अस्पर्शित अनटच्ड बाहर रह जाती ये बाहर रह जाने की कला ही योग है इस बाहर रह जाने की कला के संबंध में ही कृष्ण कह रहे हैं। और ऐसी हो गई चेतना में ऐसी जैसी ज्योति को हवा के झोंकों में कोई अंतर न पड़ता हो ऐसी चेतना में ही परम सत्ता विराजमान हो जाती है द्वार खुल जाते हैं उसके मंदिर के वो विराजमान है ही हमें उसका पता नहीं चलता चेतना दो में से एक चीज का ही पता चला सकती है या तो तादात्म्य की दुनिया में संयुक्त रहे तो संसार का पता चलता रहता है या तादात्म की दुनिया से हट जाए तथस्थ हो जाए तो परमात्मा का पता चलना शुरू हो जाता ऐसा समझें कि हम बीच में खड़े इस ओर संसार है उस और परमात्मा है जब तक हमारी नजर संसार के साथ जोर से चिपटी रहती है तब तक पीछे नजर उठाने का मौका नहीं आता जब संसार से नजर थोड़ी ढीली होती है पृथक होती है अलग होती है तो अनायास ही अनायास ही परमात्मा पे नजर जानी शुरू हो जाती दृष्टि तो कहीं जाएगी ही दृष्टि का कहीं जाना धर्म है लेकिन दो तरफ जा सकती है पदार्थ की तरफ जा सकती है परमात्मा की तरफ जा सकती है। और परमात्मा की तरफ जाने का एक ही सुगम उपाय है कि वो पदार्थ की तरफ तादात्मा को उपलब्ध ना हो बस परमात्मा की तरफ बहनी शुरू हो जाती वो परमात्मा सदा मौजूद ही है लेकिन हमारी दृष्टि उस पर मौजूद नहीं हम उससे विपरीत देखे चले जाते हम जो हैं उससे हम अपना तादात नहीं करते और जो हम नहीं है उससे हम अपने को एक समझ लेते क्यों हो जाती है ऐसी भूझ भूल इतनी बड़ी है कि उसे भूल कहना शायद ठीक नहीं क्योंकि भूल उसे ही कहना चाहिए जिसे कोई कभी करता हो जिसे सभी निरंतर करते हैं उसे भूल कहना एकदम ठीक नहीं मालूम पड़ता भूल का मतलब ही ये होता है कि सौ में कभी एक कर लेता हो तो हम हकदार हैं कहने की कहे भूल तो सौ में सौ ही करते हैं कभी करोड़ दो करोड़ में एक आदमी नहीं करता है तो भूल एकदम सिर्फ भूल नहीं है मैथमेटिकल एरर जैसी भूल नहीं है तो दो दो जो, जोड़े और पांच हो गए ऐसी भूल नहीं है वो कोई कभी करता है सिर्फ भूल कहने से नहीं चलेगा भ्रांति है भूल और भ्रांति में थोड़ा फर्क है और भूल और भ्रांति के फर्क को ख्याल में ले लेना दूसरी बात है तो इस सूत्र को समझा जा सकेगा भूल वो है जिसमें व्यक्ति जिम्मेवार होता है खुद की भी कुछ गलती से कर जाता है भ्रांति वो है जिसमें जाति मनुष्य जैसा है वही जिम्मेदारी होती मनुष्य के होने का ढंगी जिम्मेवार होता है रास्ते से आप गुजर रहे हैं और एक रस्सी को आपने सांप समझ लिया तो वह आपकी भूल है सब गुजरने वाले सांप नहीं समझेंगे सब गुजरने वाले सांप नहीं समझेंगे वो सांप से डरने वाला चित्त सांप से भयभीत चित्त सांप के अनुभवों से भरा हुआ चित्र रस्सी से भी सांप का अनुमान कर लेगा वो इन्फ्लेंस है उसका कि कहीं सांप ना हो लेकिन सभी को सांप नहीं दिखाई पड़ेगा वो भूल है इसलिए बहुत कठिनाई नहीं है तार जला लिया जाए दिया जला लिया जाए और भूल मिट जाएगी वो व्यक्तिगत है वो मनुष्य के चित्त से पैदा नहीं होती व्यक्तिगत चित्त से पैदा होती वो है वो इंडिविजुअल है कलेक्टिव नहीं है लेकिन जिस भूल की मैं बात कर रहा हूं या कृष्ण सूत्र में बात कर रहे हैं वो कलेक्टिव है ऐसा नहीं है कि किसी को रस्सी सांप दिखाई पड़ती जो भी गुजरता है उसी को दिखाई पड़ती है बल्कि किनारे बुद्ध महावीर और कृष्ण जैसे लोग खड़े हो के चिल्लाते रहे कि यह सांप नहीं रस्सी है फिर भी सांप ही दिखाई पड़ता है तो इसको भूल कहना आसान नहीं दिए जला लो रोशनी कर दो चिल्ला चिल्ला के कहते रहो कि ये रस्सी है सांप नहीं फिर भी जो गुजरता है सुन के भी उसे सांप ही दिखाई पड़ता रस्सी दिखाई नहीं पड़ती तो ये भूल कलेक्टिव माइंड की इसलिए भ्रांति ये उस तरह की है जैसे हम एक लकड़ी को पानी में डाल दें वो तिरछी हो जाए तिरछी होती नहीं दिखाई पड़ती लकड़ी को बाहर खींचने वो फिर सीधी मालूम होती फिर पानी में डालें वो फिर तिरछी मालूम होती अंदर लकड़ी में पानी में हाथ डाल के टटोलें वो सीधी मालूम पड़ती लेकिन आंख को फिर भी तिरछी दिखाई पड़ती है वो भूल नहीं है भ्रांति आप हजार दफे जान लिए हैं भली भांति की लकड़ी तिरछी नहीं होती पानी में फिर भी जब लकड़ी पानी में दिखाई पड़ेगी तो तिरछी ही दिखाई पड़ेगी भ्रांति वो है जो समूहगत मन से पैदा होती है इसे मैं भ्रांति कहता हूं हमारे तादात्म को दुख और सुख के साथ हम अपने को एकदम एक कर लेते समूहगत मन कलेक्टिव माइंड से पैदा होने वाली भ्रांति है जैसे पानी में लकड़ी डाल दी और वो तिरछी मालूम हुई ये सांप दिखाई पड़ने लगे रस्सी में वैसी भूल नहीं इसलिए हजार दफे समझने के बाद फिर फिर वही भूल हो जाती अचेतन से आती है ये भ्रांति ये आप कम जिम्मेदार हैं अभी आप अनंत जन्मों में जिस ढंग से जिए है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है गहरे में बैठ गई है ये बात क्यों बैठ गई है बैठ जाने का सूत्र भी समझ लेना चाहिए इतने गहरे में जो भ्रांति बैठी हो उसका कोई बहुत सूत्र गहरा होता है और इसीलिए तोड़ने में इतनी मुश्किल पड़ती है गीता चिल्लाती रहती है पढ़ते रहते हैं कोई तोड़ता नहीं बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है क्योंकि गीता तो आप पढ़ते हैं बुद्धि से जो बहुत ऊपर है और भ्रांति आती है बहुत गहरे से आपके उन दोनों का कोई मेल नहीं हो पाता पढ़ लेते हैं सुख दुख में समबुद्धि रखनी चाहिए फिर जरा सा पैर में कांटा गड़ा और सब सूत्र खो जाते हैं गीता भूल जाती है पैर पकड़ लेते हो कहते हैं मुझे कांटा गढ़ गया वो जो बुद्धि ने सोचा था वो काम नहीं पड़ता बुद्धि से भी ज्यादा गहरी भ्रांति है कहीं भ्रांति अचेतन में है और क्यों दुख के कारण नहीं है भ्रांति भ्रांति सुख के कारण है। भ्रांति दुख के कारण नहीं है इस बात को तो कोई भी मानने को राजी हो जाएगा ये बड़ी सुखद है बात की ये पता चल जाए कि पैर में कांटा गड़ता है वो मुझे नहीं गड़ता ये तो कोई भी मानने को राजी हो जाएगा बीमारी आती है वो मुझे नहीं आती मौत आती है वो मुझे नहीं आती ये तो कोई भी मानने को राजी हो जाएगा नहीं कठिनाई दुख से नहीं है कठिनाई सुख से है सुख मैं नहीं हूं यह मानने को हम स्वयं ही राजी नहीं होते इसलिए दुख सवाल नहीं सवाल सुख है जब आप कहते हैं कि मैं जिंदा हूं तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि मैं मरूंगा ध्यान रखें भूल मरने से नहीं आती जिंदगी के साथ आती है जिंदगी मैं जिंदा हूं और अगर भूल तोड़नी है तो जिंदगी से तोड़नी पड़ेगी मौत से नहीं लेकिन लोग मौत से तोड़ने का उपाय करते बैठ बैठ के याद करते रहते हैं कि आत्मा अमर है मैं कभी नहीं मरूंगा लेकिन उनको ख्याल नहीं है जब आप अपने को जीवित समझ रहे हैं तो एक दिन आपको मरता हूं यह भी समझना पड़ेगा उसका दूसरा हिस्सा है लेकिन कोई भी बैठ कर यह स्मरण नहीं करता कि मैं जीवित कहा यह बहुत घबराने वाली बात होगी अगर तोड़ना है तो यहां से तोड़ना पड़ेगा जब सुख आए तब तो मन तत्काल राजी हो जाता है कि मैं सुख हूं जब कोई गले में फूलमाला डाले तब तो ऐसा लगता है मेरे ही गले में डाली मुझ में कुछ गुण है और जब कोई जूतों की माला गले में डाल दे तो हम समझते हैं वो आदमी शैतान था दुष्ट मेरे गले में नहीं डाली जब कोई सम्मान करे तब तो तादात्म करने के लिए बड़ी बड़ी तैयारी होती है लेकिन जब कोई अपमान करे तब तो हम खुद ही तादात तोड़ना चाहते हैं। दुख से तो कोई तादात्म बनाना चाहता नहीं बनता है बनता इसलिए कि सुख से सब तादात्म बनाना चाहते हैं। सुख से हम क्यों तादात्म बनाना चाहते हैं और जब तक सुख से ना टूटे तब तक दुख से कभी ना टूटेगा जब तक सम्मान से ना टूटे तब तक अपमान से ना टूटेगा जब तक प्रशंसा से ना टूटे तब तक निंदा से न टूटेगा जब तक जीवन से न टूटे तब तक मृत्यु से न टूटेगा इसलिए साधक को शुरू करना है सुख से दुख से तो सभी शुरू करते हैं कभी नहीं टूटता सुख से शुरू करना है सुख में अपने को बाहर रखने की चेष्टा जब सुख आए तब दूर खड़े करने की कोशिश अपने को और यह बड़े मजे की बात है कि सुख से कोई शुरू नहीं करता यद्यपि सुख से कोई शुरू करे तो बहुत सरल है यह दूसरी बात आपसे कहना चाहो सुख से कोई शुरू नहीं करता सुख से कोई शुरू करे तो बहुत सरल है दुख से लोग शुरू करते हैं दुख से शुरू किया नहीं जा सकता दुख से शुरू करना असंभव है हमारे संबंध सुख से हैं दुख तो सुख के पीछे आता है इनडायरेक्ट है उससे हमारे संबंध डायरेक्ट नहीं परोक्ष है प्रत्यक्ष नहीं जिससे हमारे प्रत्यक्ष संबंध है उससे ही संबंध तोड़े जा सकते और सरलता से तोड़े जा सकते हैं लेकिन सुख से कोई शुरू नहीं करता और वही सरलता से टूट सकते हैं दुख से सभी लोग शुरू करते हैं वहां कभी टूट नहीं सकते इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि दुखी लोग धर्म की तलाश में निकल जाते हैं सुखी आदमी धर्म की तलाश में कभी नहीं जाता एक, एक मित्र अपने किसी मित्र को मेरे पास लाए थे कई बार मुझे कहा था कि उन्हें आपके पास लाना लेकिन वे आने को राजी नहीं होते वे कहते मैं सब भांति सुखी हूं अभी उनके पास जाने की क्या जरूरत मैंने कहा था तो थोड़ा ठहरो क्योंकि सब भांति सुखी रहना सदा नहीं हो सकता थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो थोड़ा धीरज रखो जल्दी दुख आ जाएगा और जो आदमी कहता है कि सुख मैं सब भांति सुखी हूं अभी मैं क्या जाऊं वो दुख में आने को राजी हो जाएगा हालांकि तब बेकार होगा अभी आने में कुछ हो सकता है क्योंकि सुख बीज है दुख फल है सुख के बीज को नष्ट करना बहुत आसान है सुख के बड़े विराट वृक्ष को नष्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए और जैसे एक बीज को बोने से वृक्ष एक और करोड़ बीज हो जाते ऐसा ही एक सुख की आकांक्षा करने से बड़े दुख का वृक्ष फलित होता है लेकिन उस दुख के वृक्ष में करोड़ सुखों की आकांक्षाएं फिर लग जाती मैंने कहा लेकिन रुको यही नियम है कि लोग दुख में धर्म की तलाश करते हैं जबकि तलाश नहीं की जा सकती और लोग सुख में कहते हैं कि हम तो सुखी हैं, तलाश की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि लोग धर्म को भी सुख के लिए तलाश करते हैं धर्म को भी सुख के लिए तलाश करते हैं इसलिए दुख में कहते हैं कि ठीक है अभी चित्र दुखी है तो हम धर्म की तलाश करें और धर्म का सुख से कोई भी संबंध नहीं धर्म का तो पूरा विज्ञान सुख से तोड़ने का विज्ञान है यद्यपि जो सुख से टूट जाता है वो आनंद से जुड़ जाता है वो बिल्कुल दूसरी बात कभी भूल के भी आप ये मत समझना की जिससे आप सुख कहते हैं उससे आनंद का कोई भी संबंध इतना ही संबंध हो सकता है है कि सुख के कारण आनंद कभी नहीं आ पाता है बस इतना ही संबंध है सुख के कारण ही अटकाव खड़ा रहता है और आनंद के द्वार तक आप नहीं पहुंच पाते फिर जैसा होता है उनकी पत्नी चल बसी, दुख आ गया फिर उनके मित्र मुझे ले आए कहने लगे कि पत्नी चल बसी है मैं बहुत दुखी हो गया हूं चित्त बहुत उद्विग्न है कुछ रास्ता बताएं तो मैंने उन्हें कहा कि अब ठीक से दुखी ही हो लो ठीक से दुखी हो लो रो छाती पीटो सिर पटको वो बहुत चौंके उन्होंने कहा कि आपसे ऐसी आशा लेके नहीं आया कुछ कंसोलेशन कुछ शांत होना चाहिए तो मैंने कहा कि फिर तुम मेरे पास भी सुख की ही तलाश में आए कि किसी तरह तुम्हारे दुख को हल्का करूंगा और तुम्हें थोड़ा सुख मिल जाए इसके पहले कि तुम नई पत्नी खोजो थोड़ा मैं तुमको सुव्यवस्थित कर दूं। इस शक्ल को लेके नई पत्नी खोजने में बहुत मुश्किल होगी वो कहने लगी आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरी पत्नी मर गई मैंने उनसे कहा कि ईमान से पूछो अपने मन से नई पत्नी की तलाश शुरू नहीं हो गई वो कहने लगे आपको कैसे पता चल गया मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं चल गया आदमी के मन को मैं जानता हूं तुम्हारे बाबत में कुछ नहीं कह रहा हूं जल्दी ही तुम नई पत्नी खोज लोगे फिर तुम कहोगे मैं सब सुख में हूं अब धर्म की क्या जरूरत है धर्म तुम्हारा उपकरण नहीं बन सकता धर्म कोई इमरजेंसी मेजर नहीं है कि तुम तकलीफ में हो तो जल्दी से इमरजेंसी दरवाजा खोल लिया धर्म का और चले गए। धर्म तुम्हें दुख से छुटकारे का उपाय नहीं है अगर ठीक से समझे तो धर्म सुख से छुटकारे का उपाय है उसके लिए तो मन कभी तैयार नहीं होता इसलिए कभी धर्म जीवन में आता नहीं और ध्यान रहे जो सुख से छूट जाता है वो दुख से तत्काल छूट जाता है और जो दुख से छूटना चाहता है और सुख पाना चाहता है वो कभी दुख से छूट ही नहीं सकता क्योंकि वो सुख से नहीं छूट सकता दुख सुख का ही दूसरा पहलू है अनिवार्य दुख दुख को छोड़ने की हमारी तैयारी उससे हम छूट नहीं सकते सुख को छोड़ने की हमारी तैयारी नहीं है मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सुख की पीड़ा को समझें सुख के पूरे रूप को समझें हर सुख के पीछे छिपे हुए दुख को समझें हर सुख के धोखे के प्रति जागे हर सुख सिर्फ प्रलोभन है आपको फिर एक नए दुख में गिरा देने का जब तक सुख के प्रति इतना होश ना हो तब तक आप किनारे पर खड़े ना हो पाएंगे अल्लाह उससे कहता था जब भी कोई मेरा सम्मान करने आया तो मैंने कहा मुझे माफ करो क्योंकि मैं अपमान नहीं चाहता हूं उस आदमी ने कहा लेकिन हम सम्मान देने आए अल्लाह उसे ने कहा तुम सम्मान देने आए और अगर मैं सम्मान लेने को राजी हुआ तो आसपास गांव के कहीं अपमान निकट होगा वो अपनी यात्रा शुरू कर देगा क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि ये दोनों अलग अलग जीते हैं ये पेड़ है जोड़ा है ये साथ ही चलता है इनमें कभी डाइवोर्स हुआ नहीं इनमें कभी कोई तलाक नहीं हुआ ये सदा साथ सां खड़े रहते ये अनिवार्य जोड़ा है तुम मुझ पे कृपा करो तुम मेरे अपमान को निमंत्रण मत दिलवाओ तुम अपने सम्मान को वापिस ले जाओ लाउसे को उस मुल्क के सम्राट ने धन से भेंट देनी चाहिए लोगों ने कहा कि इतना बड़ा अद्भुत फकीर तुम्हारे देश में और भीख मांगे है तुम्हारे लिए शोभा नहीं सम्राट खुद उपस्थित हुआ लाहौसे की झोपड़े पर बहुत रथों में धन धान्य वस्त्र आभूषण सब लेकर करोड़ों का सामान लेकर लाओसे ने कहा कि अभी मैं मेरा मालिक हूं तुम मुझे नाहक भिखारी बना दो तुम अपना ये सब सास सामान ले जाओ और अगर तुम्हें मेरी मालिके से कोई एतराज हो तो मैं तुम्हारे राज्य की भूमि छोड़कर चला जाऊं लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो राजा ने कहा कि क्या कहते हैं आप मैं तो सुख देने आया था ने का आनंद जन्मों का अनुभव यह कहता है कि जो भी सुख देने आया वो दुख के अतिरिक्त कुछ देने ही गया है अब और धोखा नहीं लेकिन जागना पड़े सुख में जागना पड़े सम्मान में जागना पड़े वहां जहां अहंकार को तृप्ति मिलती है अहंकार के चारों तरफ फूल सज जाते हैं वहां जागना पड़े और वहां जागना सरल है क्योंकि शुरुआत है वहां अभी यात्रा शुरू होती है दुख तो अंत है सुख प्रारंभ है और सदा जो प्रारंभ में सजग हो जाए वो बाहर हो सकता है बीच में सजग होना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन हम प्रारंभ में सोना चाहते लोग कहते हैं सुख की नींद सुख एक नींद ही है सुख में बहुत मुश्किल से कोई जागता है दूसरा सूत्र स्मरण रखें कि जरूर जल्दी आज कल में सुख आएगा तब सजग रहें कि दुख पीछे खड़ा है प्रतीक्षा कर रहा है जरूर आजकल में सम्मान आएगा तब तब चौंक के खड़े हो जाएं लाव से कोई स्मरण करें कि अभी आदमी अपमान का इंतजाम किए दे रहा है जल्दी कोई सिंहसन पर बैठने का मौका आएगा तब भाग खड़े हो फिर दुख से आपकी कभी कोई मुलाकात ना होगी और एक बार यह सूत्र आपकी समझ में आ गया कि सुख से बचने की सामर्थ दुख से बचने की पात्रता है और जिस दिन आप सुख से बचने की सामर्थ्य जुटा लेते दुख से बचने की पात्रता मिल जाती उसी दिन आनंद का द्वार खुल जाता है। जैसे ही सुख से कोई अपने को दूर खड़ा कर ले वैसे ही चित्त की डोलती हुई लौथिर हो जाती और जो सुख में नहीं डोला वो दुख में कभी नहीं डोलेगा ध्यान रखें सुख में डोल गए तो दुख में डोलना ही पड़ेगा वो अनिवार्य कंपन है जो सुख के पैदा हुए कंपनों की परिपूर्ति करते कॉम्प्लीमेंटरी जैसे घड़ी का पेंड लंबाएं आपने घुमा दिया तो वो दाएं जाएगा जाना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं है बचने का सुख में कंपित हो गए तो दुख में कंपित होना पड़ेगा लेकिन हम सुख में कंपित होना चाहते हैं और दुख में कंपित नहीं होना चाहते इस उल्टा करना पड़े सुख में कंपित ना होना चाहें फिर आपको दुख छू भी नहीं सकेगा सुख की खोज में रहें कि जब सुख मिले तब होश से भर जाएं और देखें कि सुख आपको कंपित तो नहीं कर रहा है कठिन नहीं है बस स्मरण करने की बात है कठिन जरा भी नहीं है हमें ख्याल ही नहीं है बस इतनी ही बात है हमें स्मृति ही नहीं है इस बात की कि सुख ही हमारा दुख है दुख को हम दुख समझते हैं सुख को हम सुख समझते हैं बस वही भ्रांति है और वो भ्रांति समूहगत है व्यक्तिगत नहीं समूहगत जब आपका बेटा स्कूल से प्रथम कक्षा में उत्तीर्ण होकर घर नाश्ता हुआ है, तब आप जानना कि वो दुख की तैयारी कर रहा है खास मां बाप बुद्धिमान हो तो उसे कहें कि इतने सुखी होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जितना तू सुखी होगा उतना ही दुख दूसरे पलवे पर रख दिया जाएगा जो आजकल लौट आएगा उस बच्चे में समूहगत मन पैदा हो रहा है और हम सहयोग दे रहे हैं हम भी घर में बैंड बाजा बजा के फूल मिठाई बांट देंगे हमने उसके सुख के साथ तादात्म होने का जोड़ बांधने की चेष्टा शुरू कर दी हमने उसके मन को एक दिशा दे दी जो उसे दुख में ले जाएगी हम सब बच्चों को अपनी शक्ल में ढाल देते हमारे माँ बाप हमें ढाल गए थे उनके माँ बाप उन्हें ढाल गए थे बीमारियां बीमारियों को डालती चली जाती रोग रोग को जन्म देते चले जाते उस बच्चे का भी अतीत के अनुभव है उस बच्चे के भी पिछले जन्मों के अनुभव है उनमें भी उसने इसी भूल को दौड़ाया था इस जन्म में फिर हम बचपन से उसके दिमाग को उसके मस्तिष्क को फिर कंडीशन करते फिर संस्कारित करते सुख में सुखी होने की तैयारी दिखलाते फिर दुख में वो दुखी होता है। जन्म होता है तो बैंड बाजा बजा के हम बड़ी खुशी मनाते हमने कंडीशनिंग शुरू कर दी आप कहेंगे छोटे बच्चे को तो पता भी नहीं चलेगा पहले दिन के बच्चे को कि बैंड बाजा खुशी में बज रहा है लेकिन अभी जो लोग जो वैज्ञानिक मनुष्य के शरीर की स्मृति पर काम करते हैं बॉडी मेमोरी पर उनका कहना है कि वो बैंड बाजे भी बच्चे के अचेतन मन में प्रवेश करते हैं वो बैंड बाजे ही नहीं मां के पेट में जब बच्चा होता है तब भी जो घटनाएं घटती हैं वो भी बच्चे की अचेतन स्मृति का हिस्सा हो जाती है वो भी बच्चे को निर्मित करती बैंड बाजे ये, ये खुशी की लहर ये चानो तरफ जो सुख के साथ एक होने की भावना प्रकट की जा रही है इसकी तरंगे भी बच्चे में प्रवेश कर जाती फिर यही तरंगे मृत्यु के वक्त दुख लाएंगी अगर मृत्यु के वक्त दुख न लाना हो तो जन्म के वक्त सुख के साथ तादाद पैदा करने की व्यवस्था को हटाएं सुख जहां से शुरू होता है वहां से तोड़ना शुरू करें योग सुख में जागने का नाम है जाग के देखें कि मैं अलग हूं और फिर आप अपने दुख में भी जाग के देख सकेंगे कि अलग है कोई अड़चन ना आएगी कोई कठिनाई ना पड़ेगी तथस्थ होते रहे समय लगेगा समय लगने का आंतरिक कारण नहीं है समय लगने का कुल कारण इतना है कि हमारी आदतें मजबूत है और पुरानी है डोलने की आदत मजबूत है बहुत पुरानी है हमें पता ही नहीं चलता कब हम डोलने लगे जब कोई आपकी प्रशंसा के दो शब्द कहता है तब आपको पता ही नहीं चलता कि मन सुनने के साथ ही बल्कि शायद सुनने के थोड़ी देर पहले ही डोल गया उस आदमी का चेहरा देखा लगा कि कुछ प्रशंसा में कहेगा और भीतर कुछ डोल गया ये भी जान के डोल जाएगा कि प्रशंसा झूठी है तो भी डोल जाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप भी दूसरों की झूठी प्रशंसाएं कर रहे हैं और उनको डोला रहे हैं, और कोई आपकी भी प्रशंसा कर रहा है और आपको डोला रहा है बिना आपको कंपित किए आपका उपयोग नहीं किया जा सकता आपको कपा ही उपयोग किया जा सकता है इसलिए इसलिए इतनी खुशामद दुनिया में चलती इतनी खुशामत चलती क्योंकि पहले आपको थोड़ा डमाडोल किया जाए तभी आपका उपयोग किया जा सकता है डाडोल होते ही आप कमजोर हो जाते हैं। ध्यान रखें, जैसे ही आपकी चेतना कपी के आप कमजोर हो जाते हैं फिर आपका कुछ भी उपयोग किया जा सकता है जो आपकी खुशामत कर रहा है वो आपको कमजोर कर रहा है वह आपको भीतर से तोड़ रहा है इसलिए कृष्ण ने इसमें एक शब्द उपयोग किया है कि जो सुख दुख में अंडोल रह जाए वही स्वाधीन है इसमें एक शब्द उपयोग किया है कि वही स्वाधीन है जो सुख और दुख में सम रह जाए उसे दुनिया में कोई पराधीन नहीं बना सकता हमें तो कोई भी पराधीन बना सकता है क्योंकि हमें कोई भी कपा सकता है और जैसे हम कपे के हमारे जमीन पैर के नीचे की गई कोई भी कपा सकता है कोई भी आपसे कह सकता है कि ऐसे सुंदर शक्ल कभी देखी नहीं बहुत सुंदर चेहरा कब गया आप? अब आपका उपयोग किया जा सकता है अब आपसे गुलामी करवाई जा सकता है कोई भी आपसे कह देता है कि आपकी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं बेजोड़ है आप कब गया आप और उस आदमी ने आपको बुद्धिमान कहकर बुद्धू बना दिया अब आपसे कम बुद्धि का आदमी भी आपकी आपसे गुलामी करवा सकता है कप गए आप कपे की कमजोर हो गए कपे की पराधीन हुए जो आदमी भीतर कंपित होता है सुख दुख में वो कभी भी गुलाम हो जाएगा उसकी उसकी पराधीनता सुनिश्चित है, है वो पराधीन ही एक छोटा सा शब्द और उसको गुलाम बनाया जा सकता है सिर्फ उस आदमी को पराधीन नहीं बनाया जा सकता जिसको सुख और दुख नहीं कपाते उसको अब इस दुनिया में कोई पराधीन नहीं बना सकता कोई उपाय ना रहा उस आदमी को हिलाने का उपाय न रहा अब तलवारें उसके शरीर को काट सकतीं, लेकिन वो अडग्रह जाएगा अब सोने की वर्षा उसके चरणों में हो सकती है लेकिन मिट्टी की वर्षा से ज्यादा कोई परिणाम नहीं होगा अब सारी पृथ्वी का सिंहासन उसे मिल सकता है वो उस पर ऐसे ही चढ़ जाएगा जैसे मिट्टी के ढेर पे चढ़ता है और ऐसे ही उतर जाएगा जैसे मिट्टी के ढेर से उतरता है भीतरी शक्ति अकंपन से आती है भीतरी शक्ति आंतरिक ऊर्जा परम शक्ति उस व्यक्ति को उपलब्ध होती है जो अकंप को उपलब्ध हो जाता है और अकंप वही हो सकता है जो सुख दुख में कंपित ना हो योगाूढ़ होने के पहले यह अकंप निष्कंप दशा उपलब्ध होनी जरूरी है और इस निष्कंप दशा में ही आदमी के पास इतनी ऊर्जा इतनी शक्ति इतनी स्वतंत्रता और इतनी स्वाधीनता होती है कहना चाहिए आदमी स्वा होता है स्वयं होता है कि इस पात्रता में ही परमात्मा से मिलन है इसके पहले कोई मिलन नहीं जो सुख दुख से कप जाता है वो इतना कमजोर है कि परमात्मा को सह भी ना पाएगा इतना कमजोर है एक चांदी के सिक्के से जिसके प्राण डमाडोल हो जाते एक जरा सा कांटा जिसकी आत्मा तक छिंच जाता है एक जरा सी तिरछी आंख किसी की जिसकी रात भर की नींद को खराब कर जाती वह आदमी इतना कमजोर है कि कृपा है परमात्मा की उस आदमी को न मिले नहीं तो आदमी टूट के फूट के एक्सप्लोर्ड हो जाएगा बिल्कुल नष्ट ही हो जाएगा इतनी बड़ी घटना उस आदमी की जिंदगी में घटेगी जो एक रुपए से कब जाता है जिसका एक रुपया रास्ते पर खो जाए तो मुश्किल में पड़ जाता है इतनी बड़ी घटना को झेलने की उसकी सामर्थ्य नहीं होगी वो इतना क्रिस्टलाइज नहीं है इतना संगठित नहीं है भीतर इतना सत्तावान नहीं है कि परमात्मा को जेल सके वो पात्रता उसकी नहीं नियम से सब घटता है जिस दिन आप पात्र हो जाएंगे स्वाधीन होने के उसी दिन परम सत्ता आप पर अवतरित हो जाती वो सदा उतरने को तैयार है सिर्फ आपकी प्रतीक्षा है और आप इतनी क्षुद्र बातों में डोल रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं कभी हिसाब लगा के देखें कि आपको कैसी कैसी बातें डवाडोल कर जाती कैसी क्षुद्र बातें डवाडोल कर जाती रास्ते से गुजर रहे हैं दो आदमी जरा जोर से हंस देते और आप हो जाते एक मित्र को सन्यास लेना है वो मुझसे रोज कहते है। लेना है लेकिन मैं तो इन्हीं कपड़ों में सन्यासी हूं अनेक लोग आके मुझसे यही कहते हैं कि हमें हम कमी ही क्या है हम तो इन्हीं कपड़ों में सन्यासी, तो मैं कहता हूं फिर डर क्या है डाल लो घेर बस तब कब जाते है? बड़ा शक्तिशाली है। वो डालने से कपता है क्यों कपता है वो दूसरों की आंखों का कंपन रास्ते पे गुजरेंगे लोग क्या कहेंगे दफ्तर में जाएंगे लोग क्या कहेंगे दफ्तर में गए कहीं चपरासी ने हंस दिया ऐसा मुंह करके मुस्कुरा के तो फिर क्या होगा कोई क्या कहेगा इतना भयभीत कर देती है बात इतने कमजोर चित्त में बहुत बड़ी घटनाएं नहीं घट सकती गेरुआ कपड़े पहनने से कोई बड़ी घटना नहीं घट जाएगी लेकिन गेरुआ कपड़ा पहनने से एक सूचना हो जाती है कि अब दूसरे क्या कहते हैं इसकी फिक्र छोड़ी ये बड़ी घटना है गेरुए कपड़े में कुछ भी नहीं लेकिन इस घटना में बहुत कुछ लोग क्या कहेंगे लोगों के कहे हुए शब्द कितना कपा जाते शब्द जिनमें कुछ भी नहीं होता हवा के बबूले एक आदमी ने ओ हिलाए एक आवाज पैदा हुई हवा में आपके कान से टकराई आप कब गए इतनी कमजोर आत्मा नहीं फिर बड़ी घटनाओं की पात्रता पैदा नहीं हो सकती कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख में जो अडोल रह जाए अकम्प उसकी चेतना फिर होती और वैसी चेतना परमात्मा के भीतर विराजमान है और वैसी चेतना में परमात्मा विराजमान है चले निष्कंप चेतना की तरफ बढ़े सुख से शुरू करें दुख से कभी शुरू मत करना सुख से शुरू करें दुख तक पहुंच जाएगी बात दुख से कभी शुरू मत करना दुख से कभी शुरू नहीं होती बात सुख को ठीक से देखें और पाएंगे कि सुख दुख का ही रूप है सुख में ही तलाश करें और पाएंगे कि सुख में ही दुख की सारी की सारी बीज सारी संभावनाएं छिपी और सुख से अपने को न कपने दें। न कपने देने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे कि सुख न कपाए अगर बहुत ताकत लगा कि खड़े हो गए तो आप कप गए अगर एक आदमी कहे कि मैं तो अंधेरे में से निकल जाता हूं आंख बंद कर लेता हूं हाथ पकड़ के जोर से ताकत लगाता हूं बिल्कुल निकल जाता हूं बिना डरे ये हाथ और ये ताकत ये सब डर के लक्षण इस आदमी का ये कहना कि मैं अंधेरे में बिना डरे निकल जाता हूं ये भी डरे हुए आदमी का वक्तव्य नहीं तो अंधेरे का पता नहीं चलता यह निकल जाता उजेले में तो नहीं कहता यह आदमी कि मैं उजेले में बिना डरे निकल जाता हूं अंधेरे की कहता है कि अंधेरे में बिना डरे निकल जाता नहीं अगर आपने बहुत ताकत लगाई तो समझ लेना कि आप कब गए वो ताकत कंपन ही नहीं ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं है इस बात को तीसरे सूत्र को ठीक से ख्याल में ले ले इस साधक को बड़ी कठिनाई होती ताकत लगाई अगर आपने और कहा कि ठीक है सुख आएगा तुम डालना मेरे गले में माला और मैं बिल्कुल छाती को अकड़ा के और सांस को रोक के बिल्कुल अकम्प रह जाऊंगा आप कब गए बुरी तरह कब गए इतनी ताकत लगाई माला के लिए चाराने चाराने में में बाजार मिल जाती? चाराने के लिए इतनी ताकत लगानी पड़ी आत्मा की तो तो कंपन काफी हो गया और कितनी देर मुट्ठी बांध के रखिएगा थोड़ी देर में मुट्ठी ढीली करनी पड़ेगी सांस कितनी देर रोकिएगा थोड़ी देर में सांस लेंगे तो जो डर था वो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगा नहीं समझ की जरूरत है शक्ति की जरूरत नहीं समझ की जरूरत है जब सुख आए तो समझने की कोशिश करिए ताकत लगा के दुश्मन बन के मत खड़े हो जाइए क्योंकि जिसके खिलाफ आप दुश्मन बन के खड़े हुए उसकी ताकत आपने मान ली ताकत मत लगाइए समझ और ध्यान रखिए जितनी समझ कम हो लोग उतनी ज्यादा ताकत लगाते हैं, सोचते हैं ताकत से समझ का काम पूरा कर लेंगे कभी नहीं पूरा होता रत्ती भर समझ पहाड़ भर से ताकत से ज्यादा ताकतवर है समझ का काम कभी ताकत से पूरा नहीं होगा समझ को ही विकसित करिए जब सुख आए तो उसको देखिए गौर से भोगिए समझने की कोशिश करिए और देखिए कि रोज कैसे सुख दुख में बदलता जा रहा है और अंत तक यात्रा करिए और देखिए कि सुख से शुरू हुआ था और दुख पर पूरा हुआ दो चार दस सुखों के बीच से गुजरिए समझते हुए और आप पाएंगे कि आपकी समझ में वो जगह आ गई वो मेच्योरिटी वो प्रौढ़ता आपकी समझ में आ गई कि आप ताकत लगाने की जरूरत नहीं है आप बस अब सुख आता है और जानते हैं कि वो दुख है इतनी सरलता से जिस दिन आप रहेंगे उस दिन निष्कंप चित्त पैदा होगा ताकत से नहीं पैदा होगा इसलिए बहुत से हटवादी धर्म को ताकत से छीनना चाहते हैं वो कभी धर्म को नहीं उपलब्ध हो पाते सिर्फ अहंकार को उपलब्ध होते ताकत से अहंकार मिल सकता है समझ से अहंकार गलता है अगर ताकत लगा के आपने कहा कि ठीक अब हम सुख को सुख नहीं मानते दुख को दुख नहीं मानते और खड़े हो गए आंख बंद करके ताकत लगा के तो सिर्फ अहंकार मजबूत होगा और कुछ भी होने वाला नहीं और ये अहंकार अपने तरह के सुख देने लगेगा और ये अहंकार अपने तरह के दुख लाने लगेगा खेल शुरू हो जाएगा समझ अंडरस्टैंडिंग पर ख्याल रखिए कितनी समझ बढ़ती है कितनी प्रज्ञा बढ़ती है उतना ही बुद्ध ने तीन शब्द उपयोग किए हैं प्रज्ञा शील समाधि बुद्ध कहते हैं जितनी प्रज्ञा बढ़े जितनी समझ बढ़े उतना सील रूपांतरित होता चरित्र बदलता है जितना चरित्र रूपांतरित हो उतनी समाधि निकट आती लेकिन शुरुआत करनी पड़ती है प्रज्ञा से समझ से समझ बनती है सील, बाहर की दुनिया में और भीतर की दुनिया में समाधि यहां समझ बढ़ती है तो बाहर की दुनिया में चरित्र पैदा होता है और चरित्र का अगर ठीक ठीक अर्थ समझे तो चरित्र केवल उसी के पास होता है जो अकंप है जो जरा जरा सी बात में कब जाता है उसके पास कोई चरित्र नहीं होता सुना है मैंने कि इमेनुअल खांच जर्मनी का एक बहुत बहुत प्रज्ञावान पुरुष रात 10 बजे सो जाता था सुबह 4 बजे उठता था नौकर से कह रखा था जो उसकी सेवा करता था कि दस और चार के बीच कुछ भी हो जाए भूकंप भी आ जाए तो मुझे मत उठाना लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इमेन कांत जिस विश्वविद्यालय में शिक्षक था अध्यापक था उस विश्वविद्यालय ने तय किया कि उसे चांसलर कुलपति बना दिया जाए रात 12 बजे तार आया नौकर को तार मिला इतनी खुशी की बात थी गरीब इमेनअल का साधारण प्रोफेसर था चांसलर होने का निर्णय किया विश्वविद्यालय की, की एकेडमिक काउंसिल ने तो नौकर भूल गया ये सोचा था कि भूकंप के लिए मना किया मगर ये तो बात इतनी खुशी की इतने सुख की कि इसे तो खबर दे देनी चाहिए जाया गया और जा को हिलाया और उठाया कहा कि शुभकामनाएं करता हूं आपको विश्वविद्यालय ने कुलपति चुना इमेनुल ने आँख खोली एक चांटा नौकर को मारा वापस चादर ओढ़ के सो गए नौकर तो बहुत हैरान हुआ बड़ा हैरान हुआ कि क्या हुआ भूकंप की मना किया था ये तो बात ही कुछ और है सुबह इमेनुअल कांट ने उठ के पहला तार यूनिवर्सिटी ऑफिस को किया कि मुझे क्षमा करें इस पद को मैं स्वीकार न कर सकूंगा क्योंकि इस पद के कारण मेरे नौकर को भी भ्रांति हुई और कहीं मुझे ना हो जाए नहीं नहीं इस पद के कारण मेरी कल की नींद खराब हुई अब और आगे की नींद मैं खराब ना करूंगा इससे झंझटें आएंगी इससे झंझटों की शुरुआत हो गई वर्षों से मैं कभी बारह और दस और चार के बीच उठा नहीं सुबह नौकर से कहा कि तू बिल्कुल पागल नौकर ने कहा लेकिन आपने तो कहा था भूकंप आए तो नहीं उठाना ंट ने उसे कहा कि दुख के भी भूकंप होते हैं सुख के भी भूकंप होते हैं। और जो सुख के भूकंप स्वीकार कर लेता है उसी के घर दुख के भूकंप आते हैं अन्यथा कोई कारण नहीं शुरुआत हो गई थी अगर मैं कल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे देता दे तो मैं गया था बस मैंने फिर निमंत्रण दे दिया दरवाजे खोल दिए दुख के लिए उस नौकर ने कहा लेकिन मुझे आपने चाटा क्यों मारा कांड ने कहा कि तू समझता होगा मिठाई बांटूंगा तो मैंने तुझे खबर दी कि जिसे तू सुख समझ के आ रहा है उससे भी आखिर में दुखी आने वाला इसलिए मैंने कहा चाटा अभी ही मार दूं। तुझे भी पता होना चाहिए कि सुख सदा दुख को ही लाता है पीछे देर अबेर जागे सुख को समझने की कोशिश करें वो जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संतुलन तथस्थता उपेक्षा आती जाएगी आप पार खड़े हो जाएंगे उस पार खड़े व्यक्ति को कह सकते हैं हम कि वो मंदिर बन गया परम सत्ता का परम सत्ता उसके भीतर प्रतिष्ठित ही है